अभी हम जीवन सहित दस क्रियाओं को प्रमाणित करने के संबंध में तत्पर हुए हैं ऐसा मेरा मानना है तो जीवन होने का स्वीकृति सभी मानव में है जीवन हर व्यक्ति अपने मन से ये कहता ही है जीवंत हूं जीवित हूं जीवन है इस प्रकार की भाषा प्रयोग आदि से भी है किंतु तो जीवन क्या है जीवन का अध्ययन करता कौन है जीवन का अध्ययन से प्रयोजन क्या है इस पर शोध होना शेष रहा इन्हीं तथ्य को उद्घाटित करने की नियति सहज विधि से जो मानव ही नियति में एक इकाई हई है तो स्वाभाविक रूप में मानव का पुण्यवेश ये सब चीजें उद्घाटित होती आती है जब जब जो जो चीज की जरूरत पड़ी है शायद है वो उद्घाटित होता रहा वो अपर्याप्त होने से जो परेशानियां तैयार हुई उसके लिए उपाय पुनः उद्घाटित हुई ऐसे ही उपाय होते, उपायों के क्रम में ये भी एक उद्घाटन है ऐसा मेरा मानना है तो इन जीवन की दस्क्रियाएं जिसको मैं भले प्रकार से देखा है और समझा है ची के देखा है ये मुझ में प्रमाणित हुई है दसों क्रियाएं मुझ में प्रमाणित हुई है मैं प्रमाणित करता ही हूं मुझको इसमें कोई शंका नहीं है ना कोई तकलीफ नहीं है बल्कि खुशहाली की बात जीवन की दस क्रियाओं का नाम पहले समझ लें पहले आत्मा आत्मा एक भाग का नाम है जीवन के उसको मध्यांश के रूप में मैंने देखा है समझा है जनपूर्ण परमाणु के मध्यांश आत्मा नाम से संबोधित किया गया है ये अपने में क्रियाशील रहता है उसके प्रथम परिवेश द्वितीय परिवेश तृतीय परिवेश और चतुर्थ परिवेश के रूप में और बाकी सब क्रियाएं संपादित होते हैं मध्यांश के रूप में कार्यरत वस्तु को मैंने परमाणु अंश का नाम है वो आत्मा ऐसे जो गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य परमाणु के मध्य में तो दो ही क्रियाएं हैं हमको समझ में आई है वो दो क्रियाएं तो इस प्रकार देखा गया है अनुभव और प्रामाणिकता प्रामाणिकता का धारक वाहक होते हुए देखा गया है और जो मैं जो इसके अनुभव होता हुआ देखा गया है ये दोनों क्रियाएं मध्यांश में होता है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं दूसरे ये प्रथम परिवेश में जो क्रिया होता है वो दो क्रिया होता है उसका नाम है बुद्धि और उसका क्रिया है बोध और संकल्प ऐसा दो क्रिया होती है और दूसरे परिवेश में जो क्रिया है उसका नाम है चित्त उसमें भी दो क्रिया होती है चिंता और चित्रण तृतीय परिवेश में जो क्रिया होती है उसका नाम है वृत्ति उसमें भी दो क्रिया होता है तुलना और विश्लेषण चतुर्थ परिवेश में जो कुछ भी क्रिया होती है उसमें भी दो क्रिया होता है उसका नाम है मन क्रिया है चयन और आस्वादन अथवा दूसरा विधि से आस्वादन और चयन इस प्रकार से दस क्रिया की बात है ये दसों क्रियाएं जीवन में अविरत रूप है किन्तु प्रमाणित होना प्रमाणित होने की बात है बारी है प्रमाणित होने में हम कितना प्रमाणित हुआ मानव जाति उसको आपको पहले से एक सर्वेक्षण रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया है वो है साढ़े चार क्रिया साड़क क्रिया को कैसा आधा कर दिया भाई ये भी एक प्रश्न हो सकती है इसको मैंने ऐसा देखा है तुलन में दो पद्धति एक प्रिहित लाभ पद्धति है जिसके आधार पर जीवन अपने को वह सदा सदा ये सोचता है हम ठीक कर रहे हैं जो साढ़े चार क्रिया ही अपने को सही मानता है तो जिस जिसके आधार पर हम संवेदनशीलता के रूप में आ, काम करना बंद गया है संवेदनशीलता इंद्रियमूलक होता है शरीर मूलक होता है जबकि इंद्रिय और शरीर को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है देखिए कितना एक सोचने की बात है समझने की बात है जीवन यदि शरीर को जीवंत नहीं बनाया जाए जीवन में कोई ऐसा काम नहीं होता है संवेदनशील काम ही नहीं होता इसको स्वाभाविक रूप में हम ये देखते हैं ये आदमी जहां कहीं भी बेहोश होता है उस समय में आग का नाक का कोई काम होता नहीं और मरने की बात तो होते ही नहीं तो ये सब आप हर दिन हर दिन आए दिन देखते ही रहते हैं तो इससे ये हमको पता लगा है कि जीवंत बनाए रखने का काम जीवन ही बनाए रखता है जीवन बनाए जीवंत बनाए रखा हुआ चीज को जीवन मान लेता है ये मूल भ्रम है जीवन अपने को जी, शरीर को जीवन मान लेना है कुल मिलाकर के भ्रम का मूल गठन है जीव, शरीर को जीवन मानने की पश्चात शरीर के अनुसार चलना बाध्यता होता है यही मान्यता के आधार पर चलने के आधार और जानना तो कुछ ही नहीं कुछ भी हम समझाने जाते हैं आधू होना है अभी तक जैसा हो गए हैं ये स्वयं गवाह है अभी तक बीसों प्रकार से मनुष्य जो है ना जीवन को समझाने की कोशिश किया सारा बात अंततोगत्वा जाकर के शरीरी जीवन है इसको मानने की पक्ष में ही निन्यानवे प्रतिशत और ज्यादा प्रतिशत लोग आज भी यथावत शरीर को जीवन मानते हैं। ये धर्म का मूल तथ्य यहां से है अब होना क्या चाहिए जीवन को जीवन माना जाए शरीर को शरीर माना जाए शरीर का भी मूल्यांकन हो और प्रयोजन के आधार पर और जीवन का भी मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर सीधी बात है। यदि जीवन और शरीर का मूल्यांकन प्रयोजनों के आधार पर होता है तब मानव संज्ञा में हम जीना बनता है मानव संज्ञा में जीने के आधार पर हमारा जीने के तरीके में, में बदलाव आता है यदि ये दोनों मूल्यांकित होने की स्थिति में ये मूल्यांकित नहीं होता है तो मानव मा, व्यवस्था के रूप में तो जिएगा नहीं कहीं न कहीं अव्यवस्था की परेशानी रहेगा ही कहीं न कहीं रहवे करेगा इसको चाहे अपन मानो ना मानो व्यवस्था में जीना तो प्रमाणित होगा व्यवस्था में जीने के लिए ठोक बजाओ मूल्यांकन यही है शरीर का भी मूल्यांकन हो उपयोगिता के आधार पर और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजनों के आधार पर और शरीर जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है इसमें दो राय नहीं है इसको हमने अच्छे तरह से देखा है क्या उपयोगिता है पूछोगे तो ये की बात से निकलती है तो जीवन अपने जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए उपयोगी है मानव शरीर इतने ही बनता है इसके योगी बना हुआ है जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है बिना योगदान की बनी हुई मानव शरीर को थोड़ी मानव बनाया है कुछ नहीं बनाया कोई आदमी नहीं बनाया किंतु तो मानव शरीर बनता ही है बनने की विधि आप हमको विदित है बनने की स्थली हमको विदित है इस विधि से हम मानव शरीर रचना के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कैसा बनता है ये, ये भी पता है जिस स्थली में बनता है वो भी पता है और शरीर रचना के पश्चात जब कभी शिशु रूप में मनुष्य प्राप्त होता है वो जीवंत है मिलता है मुख्य बात यहां से है जीवंत शिशु के मिलने के बाद हम सोचते हैं ये शरीर है जीवन है जो देखने वाला अभिभावक भी ऐसे मान लेता है <laughs> तो जो स्वयं थोड़ा दिन के बाद वो शिशु भी ऐसे ही मान लेता है इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने का जुगाड़ ऐसा बनी रेखा ऐसी बनी अब इसको क्या करेंगे भाई करेंगे इस प्रकार से जो अभिभावक पहले समझने की आवश्यकता है जो शरीर गर्भाशय में रचित होता है ये सबको विदित होती है और वो शरीर को चलाने के लिए जीवन रहता ही है प्रकृति में कोई ना कोई जीवन ऐसा शरीर को चलाता है वो चलाने की क्रम तब से कब से होता है यह भी पूछा जाता है शरीर शास्त्र के अनुसार शरीर को निरीक्षण परीक्षण करने की स्थिति में जब कोई भी पेट में बच्चे होते हैं जब से हलडुल शुरू करते हैं तब से जीवन शरीर को संचालित करना शुरू करता है यह संभवतः ये चौथे पांचवें महीने में यह घटना संभावित होता है अथवा पांचवें छठवें महीने में होता है तो, इसको हमें ध्यान से देखा जाए शरीर और जीवन का जो संयोजन है एक मैने संचालित करने का मिलन है गर्भाशय में ही हो जाता है ये मुख्य बात है ये भी अपने को ध्यान में रखने की मुद्दा है और जीवन का जो जीवन जो है ना शरीर नहीं है इस बात को पहचानने के लिए यही है शरीर की कोई भी अंग अवयव में ना तो न्याय का प्रतीक्षा है ना ही व्यवस्था का प्रतीक्षा है सत्य का तो प्रतीक्षा दिल्ली दूर इन तीनों का प्रतीक्षा अंग अवय इंद्रियों में होता नहीं अपेक्षा भी नहीं होता इन इंद्रियों में कुछ नहीं होता आंख में न्याय का प्रतीक्षा होता है अपेक्षा होता है नहीं होता हाथ पैर नाक कान कहीं भी नहीं होता है किंतु आप न्याय की अपेक्षा करते ही हैं प्रतीक्षा करते हैं मैं भी करता हूं सभी करते हैं किन्तु व्यवस्था का भी अपेक्षा हम करते हैं आप करते हैं सत्य का भी अपेक्षा मैं करता हूं आप करते हैं इस ढंग से तीनों चीज हम आप अपेक्षा भी करते हैं प्रतीक्षा भी करते हैं यह सच्चाई है इसका भरपाई होना ही कुल मिलाकर के जीवन की दसों क्रियाएं प्रमाणित होना है और कुछ भी नहीं इसमें बहुत सारा झंझट भी नहीं है बहुत सारा रहस्य भी नहीं है अब राशि नहीं है इस बात कहां से ध्रुवीकृत होता है हर मनुष्य जीवंत ही है ये तो बात तक है और शरीर जीवंत रहने के लिए जीवन का होना बहुत जरूरी है जीवन नहीं रहेगा तो शरीर जीवंत नहीं रहेगा ये यथार्थ था। और शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए जो माने वस्तु है इसी का नाम हम जीवन नाम लिया है जीवन अपने में जो जो सदा सदा शिशुकाल से ही परंपरा के रूप में जो मन की दो क्रिया चयन आस्वादन को शुरूआतें करता है ये तो वो तो करते ही रहता है दूसरा जो विश्लेषण और तुलन में से विश्लेषण तो करता ही है और तुलन को परिहित लाभ के रूप में हर व्यक्ति करता ही है बाल्यकाल से ही करता है वृद्धकाल से भी करता है इसको हम देखते हैं जो ते और क्रिया जो चित्त का जो एक क्रिया है चित्रण चित्रण क्रिया को हम तमाम करते ही हैं करते ही आ रहे हैं यही चित्रण क्रिया चलते मनुष्य अपना सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी सारे वस्तुओं को चित्रित कर लिया और उसको प्राप्त भी कर लिया प्राप्त भी करने के बावजूद भी हम कहीं भी कोई व्यवस्था तक पहुंचना बना न उपलब्धियों को हम सोचते रहे ये मानव का उपलब्धि है या मानवीयता की उपलब्धि है मानव का श्रेष्ठता का उपलब्धि है मानव का अधिकार का उपलब्धि है संघर्ष का उपलब्धि है युद्ध का उपलब्धि है शोषण का उपलब्धि कुछ भी गणित लगाते रहते हैं आये दिन ये सब तो पेपर पत्रिका पुस्तक इसमें तो सब हर दिन कहते भी रहते हैं इन सबको हम भी सुनते हैं आप भी सुने हैं आप भी पढ़े होंगे हम तो पढ़े नहीं है बातचित नहीं है सुनने की बात सही है इतने, इतने ही बात है तो इन बातों को देख करके हंसी भी आती है कभी अफसोस भी होती है हम कैसे इतने में मान लिया हम सब मन, मनुष्य के लिए हम सभी कुछ पागे मनुष्य को हम अध्ययन कर लिए ये कैसा सोच लिए एक पुनर्विचार करने की होता है दो जो कहते हैं शरीर शास्त्र के नाम से लिखा जाता है जिसको बायोलॉजी कहा जाता है तो हम बायोलॉजी वाले तो करते क्या हैं तो शव को अध्ययन करते हैं जीवंत आदमी का एक भी आदमी आज तक अध्ययन नहीं किया वो कहते हैं बायोलॉजी को पढ़ा दिया क्या यह सच्चाई है सच्चाई हो सकता है कोई अंधरा भी क्या यह मान सकता है आप ही बताओ सोचो कि हम एक शव को काट करके मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे हड्डी को गिन करके क्या मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे और मांसपेशियों को गिन करके क्या मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे ये जबकि जीवंत मनुष्य में ही आग का नाक में कहीं भी मनुष्य का अध्ययन नहीं होता है जीवंत मनुष्य में मरा हुआ मुर्दा जब जीवन छोड़ दिया है। ऐसे मरी हुई शरीर को मैंने देख करके हम मनुष्य का अध्ययन कर लिया ऐसा सोचते हैं ये इससे बड़ी झूठ इससे बड़ी लबराई और क्या हो सकता है मानव परम्परा को क्या क्या देन दिया परंपरा ने तो झूठ की पुलंदा दिया इसीलिए क्या हो गया जो आदमी शिशु गोद में आता है स्कूल में जाता है उनके ऊपर यही लादा जाता है माने इसी झूठ की पुलंदा जा, लादा जाता है जबकि हम मनुष्य का अध्ययन किए नहीं किए हम डिंग धाकते हैं मनुष्य का अध्ययन कर लिया अस्तित्व का अध्ययन किए नहीं किए हम डिंग ढाकते हैं इसके ऊपर हम शासन करेंगे अब क्या करेंगे अब क्या किया जाए तो इस ढंग से मानव परम्परा दब चुकी है बहुत बड़ी भारी बोझों से दब चुकी है और यह इसका दो ही विकल्प है नहीं तो इसे छूटा जाए नहीं तो सब मर जाए दो में खो जाए मानव इस धरती पर रहवे ना करे रहेगा तो सबूर से रहे यही आज की आवश्यकता है यही स्थिति बनी हुई तो सब मरने की बात जहां तक है नीति स्वयं माने संतुलित करता है इस बात को भी हमको पढ़ाया गया है मानव जाति को पढ़ाते हैं मानव जब जितना अति कर सकता है वो सब करने की बात तो प्रकृति में ही यह व्यवस्था है प्रकृति ऐसा परिस्थिति में डालेगी मानव इस धरती पर रहवे नहीं करेगा ठीक है एक तो पर्यावरण की बात हल्ला दंगा यह तो हम सुनते ही हैं। तो कितना आदमी मरेगा कितना आदमी बचेगा वह सबके लिए उपाय खोजा खो है। कोई कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा देश वाले बच जाए कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि हमारा धर्म वाले बच जाए कुछ परिवार वाले सोचते हैं हम धार्मिक हैं हम बच जाएं बाकी सब मारे जाए ऐसा भी सोचते हैं यह दिन पेपरों में आता ही है बचाने वाला यही है किसी एक का नाम लेते हैं उसमें कोई ना कोई मजहब समाई रहती है बाकी सब की अंतकाल होने ही वाला है ये भी कहते हैं ये सब कहकर के कहा जाना चाहते हैं क्या होगा इसका हसरत क्या होगा तो ये सोचने की मुद्दा इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है हम वाक्य में धर्म राज्य शिक्षा के मुद्दे में भटक चुके हैं अच्छी तरह से धर्मगद्दी में धर्म का कोई सार्वभौमता नहीं है जितने भी इस धरती के छाती के पीपल बने हैं कोई भी धर्मगद्दी में सार्वभम धर्म का कोई ट्रेस नहीं है कोई आकार नहीं है कोई प्रकार नहीं है कोई शिक्षा नहीं है कोई प्रमाण नहीं है अब क्या सोचना है अब कहां से लाएं? कहां से धर्म कुल आए राज में राज्य का कोई अवधारणा नहीं हम राज्य को राष्ट्र को बचाने के लिए हमको काम करना है क्या करेंगे आखिर में मिला संघर्ष संघर्ष के लिए क्या मिला संघर्ष का कुल मसाला क्या चीज है द्रोह विद्रोह शोषण और युद्ध चार मसाला मिलकर के क्या चीज है संघर्ष ये चारों मसाला मनुष्य बनाता है कि प्रकृति बनाता है पूछा गया देखा गया इसको अध्ययन किए में जिससे पता चला ये मानव ही मसाला बनाता है भ्रमवश बनाता है ये दो दिग्गज संस्था दो है धर्म गति राज गति सबसे शक्तिमान सारा ताकत ताकतवर सारा साधन जिनके पास है ये दो ही गति के पास है दोनों गद्दी इस ढंग से रिक्त हो गई अब व्यापार गद्दी को पूछना ही नहीं है शोषण के लिए पहले से एक बैठा है अब क्या किया जाए शिक्षा गद्दी के पास पूछा उनके पास कोई मार्गदर्शन की दिशा दर्शन की लक्ष्य क्यों चिन्हित लक्ष्य को पहचानवा सके ऐसा कोई व्यवस्था नहीं अब बोलिए आदमी क्या करे सामान्य आदमी क्या करें यह आपको भी सोचने की मुद्दा है मुझको भी सोचने की मुद्दा मैं समझता हूं सबके समान रूप में दायित्व बैठा हुआ है इससे ये स्मरण दिलाने का मुद्दा यही है अभी परम्पराएं जो ये चार गिनाई गई गये इससे हमको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है कुल मिला के इतने हैं सभी वचन तो सर रास्ता नहीं मिलता है तो क्या किया जाए रास्ता खोजा जाए बनाया जाए यही साहसिकता का परिचय है वो रास्ता क्या चीज है समझदारी का रास्ता होगा मारपीट की रास्ता कुछ नहीं होगा मारपीट करने वाला बच जानवरों के संसार में ही पूरा हो गई है मनुष्य परंपरा के लिए मारपीट कोई साधन नहीं है मारपीट से कोई लक्ष्य मिलता नहीं है मारपीट से कोई हमारा आवश्यकताएं पूरा होता नहीं है मारपीट से हमारा तृप्ति मिलता नहीं चारों मिलता नहीं इसके बहुत भी मारपीट की परंपरा बना के रखें बोलिए साहब ये भी लबराई हो गया कि नहीं हुआ मिलता ही नहीं तो उसको भी डुहारो का अब क्या किया इस ढंग से हम हंसी के पात्र हो चुके हैं इसलिए अब बुद्धि की बात यही है तो हम स्वयं समझदार हों समझदार होने का जांच अपने में करें तो मुझको करके आप समझदार नहीं हो सकते हैं मुझकू जांचने मात्र से आप समझदार नहीं हुए आप स्वयं अपने को जाचेंगे तभी समझदार हुए मैं संसार को जांच जांच करके 30 वर्ष तक मैंने सिर कूट लिया कहीं भी हम समझदारी का ट्रेस नहीं मिला जब हम 20 वर्ष प्रयत्न करके अपने को जांचा तब समझदारी का ठोर मिला तो अब ये पहले जो हम जितने भी परिश्रम किया उसके उसको हम अध्यावसायिक विधि से अभी मानव को अर्पित करना चाहते हैं उसी क्रम में एक प्रयास एक प्रयास है ये इस अध्यावसायिक विधि से यदि आपको इंगित हो जाता है अस्तित्व तो शाश्वत सत्य है आपको ये समझ में आ जाता है अस्त सह अस्तित्व ही शाश्वत सत्य है सह अस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है ये यदि समझ में आता है उसके लिए सारा समझदारी आपके समय जीना ही है ये बहुत सुलभ है लबराइ ज्यादा कठिन है मेरे अनुसार तो सच्चाई में जीना मनुष्य के लिए सुलभ है आज भी मैं यही कहूंगा कल भी यही कहूंगा मैं जी कर के देखा हूं हमको पहले जब हम तमाम प्रश्नों से घिरा था उस समय में हमको जीने में कितनी तकलीफ थी और वो प्रश्नों से मुक्त हो गया समाधान से हम संपन्न हो गए लेस हो गए उसके बाद हमारे पास सुगमता ही सुगमता है हमको कही कठिनाई दिखती नहीं है ये मेरा सत्यापन यही यदि यदि ये, दी, ये, दी ये दी बात मुझको फटती है मुझको ठीक लगता है यदि आपको भी ठीक लगता है तब तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा ही इसी प्रकार हमारे साथियों में बीसों में यह बात को देख लिया गया प्रमाणित कर ली गई ये हमारा एक उत्सव की उत्साह की दृढ़ता की विश्वास की आधार ये बनी हुई है ये बात यदि आप, आप भी चाहते हैं आप भी अपने में जाचिए क्या जांचेंगे भाई चिंतन से जांचना शुरू होता है न्याय से शुरू होता है क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों को हम निर्वाह करते हैं संबंधों में निहित मूल्यों को मूल्यांकन कर पाते हैं उभ तृप्ति जगह की आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं ये जांचने की मुद्दा है ये चिंतन क्रिया का मतलब है जो पांचवें क्रिया है ये यदि जांचना शुरू करते हैं वृत्ति में जो दूसरा एक निश्चित कार्यक्रम है प्री हित लाभ में निश्चयता मिलता नहीं हमको जो प्री लगा आपको प्री नहीं लगेगा आपको जो हित लगा हमको हित नहीं लगेगा आपको जो जितना लाभ हुआ उतना लाभ से हम संतुष्ट नहीं होंगे ना हमको मिल नहीं सकती दोनों में एक कोई न कोई स्थिति में हम रहते हैं इस विधि से लाभ की स्थिति में सब समान हो नहीं सकते लाभ के मुद्दे पर सब समान हो नहीं सकते क्योंकि आप जैसा लाभ पैदा करते हैं वैसा हम पैदा नहीं कर पाऊंगा या आप जितना पैदा करते हो उससे हम संतुष्ट होंगे नहीं बोलिए साहब झंझट फंस गया कि नहीं फंसा इसी में सब फंसे हैं सात सौ करोड़ आदमी निचट फंसे हैं पूरा फंसे हैं यही ज्यादा कम का मुद्दा है ये हो नहीं सकती उसके बाद हित की बात हो गया हम जिस जिस वस्तुओं को सेवन करके हम स्वस्थ रहते हैं तो आप उसको सेवन करोगे आप रोगी हो जाओगे इसमें समानता आना नहीं है इसमें एक होना नहीं है आप कुछ खाओगे मैं कुछ और खाऊंगा मैं अपने स्वास्थ्य के लिए हम चिंतित रहूंगा आप अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेंगे आप जिसको खा करके स्वस्थ रहेंगे उसको खाएंगे तो मैं रोगी हो जाऊंगा मैं जो खाता हूँ आप खाओगे तो आप रोगी हो जाओगे इस ढंग से खाने में भी कोई समानता का आधार बनता नहीं लाभ में तो होता ही नहीं ना संतुष्टि के आधार में न अब हो गया लगना तो लगना इंद्रिय संचेतना के लिए इंद्रिय संवेदना के लिए जो जिसको अच्छा लगा वाला बात अच्छा लगने वाला बात भी एक नहीं हो सकता हमको जो चीज अच्छा लगा आपको बुरा लग सकता है आपको जो बुरा लगा हमको अच्छा हो सक, अच्छा लग सकता है आप हम दोनों को अच्छा लगा और तीसरे को बुरा लग सकता है ये सब चीज रखा हुआ है वे, वे तंडावाद कहा जाकर के मरे कहा जाकर के जीवे ये व्याधा मन, मानव परंपरा में पीछे पड़ा है, इसे चुटने के लिए क्या किया जाए पूछा इसका उत्तर वही रखा हुआ है तुलन बिंदु में ही रखा हुआ है ये तीन तुलन के स्थान पर दूसरा तीन तुलन है जो मानव के लिए ही वह समीचीन है बाकी जीव जानवरों के अन्य प्रकृति के लिए समीचीन नहीं वो है न्याय धर्म सत्य न्याय से न्याय दृष्टि को हम जब तुलन करने लगते हैं वो उसका नाम है चिंतन न्याय का हम, न्याय हमको समझ में आया कि नहीं आया ये कब आता है संबंध पहचानने की बात दे आता है संबंध पहचानने में आ गया उसका फलवती स्वरूप ही है मूल्य निर्वाह होने लगी उसका फलवती स्वरूप है मूल्यांकन हुआ उसका फलवती स्वरूप हुई हम उभय तृप्ति होने लगे इसका नाम न्याय है कोई भी वादा विवाद होता है दो पक्ष होगा है एक से अधिक पक्ष होते ही है अब न्याय वही है दोनों पक्ष को संतुलित रूप में संतुष्ट कर सके दोनों पक्ष यदि संतुष्ट होता है उभय तृप्ति मिल जाती है वो न्याय है उभय तृप्ति नहीं मिलता है तो कोई न्याय नहीं है बात ऐसा बनता है अब इसके लिए हमसे ये भी वादा विवाद के हैं कोई अपराध करता है वो करता है ये करता है गलती करता है उस समय में, में क्या किया जाए अपराध क्यों करता है गलती क्यों करता है भाई हम उनको समझदार बनाते नहीं इसलिए गलती करता है अपराध करता है इसमें क्या शंका ही क्या है आप समझदार बनाना शुरू कर दे कल से अपराध सब मुक्त सब गलतियां समाप्त सारा कार्बन समाप्त सारा परेशानी समाप्त अब अपराधियों को लेकर के ही आप क्यों चलते हो सही आदमी को लेकर क्यों नहीं चलते हो जैसा मैं कोई अपराध करता नहीं हूं ना मैं ना कोई गलती करता हूं या ऐसे हमारे जैसा पच्चीसों व्यक्ति नहीं करते हैं उनके साथ हमारा कोई परेशानियां नहीं है परस्परता में हम मूल्यांकन करते ही है मूल्यांकन करके हम तृप्ति पाते ही है इसको कैसा भुलाया जाए इसको कैसा हम अलग किया जाए इसको कैसा हम नकारा जाए एक तो यह प्रमाण आपके सम्मा अब रह गया आपको जरूरत है कि नहीं आपको भी ये जरूरत है दूसरा कोई जरूरत नहीं है आपको भी यही जरूरत है आप भी इसी बात के लिए आगोरते बैठे हैं तो मुझमें आप में इतने ही अंतर है मैं किसी तो मैंने दर्द वर्ष मैं एक कदम आगे चल दिया मुझको ये चीज हासिल हो गई मैं ऐसा सत्यापित करने योग्य हूँ अभी आप समझने के बाद आप ऐसे सत्यापित करोगे मैं न्यायपूर्वक जी ऐसे ये फायदा है ये इसमें इतना सुख है इतना प्रसन्नता है इतना संतुष्टि है इस बात का सत्यापन आप भी करोगे जवाब तो मैं स्वयं अकेले थोड़ी है हमारे जैसा बीसों आयुक्ति सत्यापन करने योग्य हो गए हैं और जो आप भी हो जाएंगे इसी ढंग से सर्व मानव अपने सत्यापित करने योग्य होता है कब होता है समझदारी के आधार पर समझदारी कौन देगा शिक्षण संस्थान देगा शिक्षा संस्थान जो है सभी अभिभावकों का एक अभिव्यक्ति शिक्षण संस्थान क्या है सभी अभिभावकों का एक सम्मिलित अभिव्यक्ति शिक्षण संस्था शिक्षण संस्था में ही शिक्षा संस्कार संपन्न होना आवश्यक है संस्कार का मतलब है समझदारी और उसको प्रमाणित करने की तरीका का मतलब है शिक्षा क्या मतलब है कितना सुंदर सारे, सारे बात कहां सिमटता है आप स्वयं शिक्षक हैं आपसे पूछ लीजिए तो समझदारी समझदारी को पहले बोध होना उसको प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा समझदारी बोधोगे बिना शिक्षा कार्य पूरा होता नहीं ठीक है समझदारी के लिए शिक्षण संस्थाएं ही जिम्मेवार जुम्म, है उसके लिए सभी अभिभावक जुम्मेवार इस ढंग से प्रत्येक परिवार शिक्षा संस्था का सूत्र से सूत्रित हैं ये बात हमको समझ में आता है इसीलिए जो शिक्षण संस्था को ना तो किसी का आ, मैंने निजीकरण सरकारीकरण एकीकरण बौ या इस प्रकार की बातों को ना सोचा जाए शिक्षण संस्था को सीधा सीधा अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखना क्या अभ्यास करें इसी में मानव का कल्याण है ये निजीकरण राष्ट्रीयकरण से कुछ होने वाला नहीं ना हुआ अभी तक कुछ भी जो शिक्षण संस्था को सीधा सीधा अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में ही हमको देखना पड़ेगा समझदारी से निकलता है यही यही तरीका तो यदि यदि ये पटती है उसके लिए अपने को यही समझना होगा हम न्यायप्रदायिक क्षमता से हम स्वयं निष्णात होना होगा न्यायप्रदायिक क्षमता से हम स्वयं प्रमाणित होना पड़ेगा ये दोनों चीज हम सम्पन्न होते तो हम समझते हैं तभी कर पाते हैं समझते नहीं तो कायकु न्याय होने वाला है बड़े बड़े जो न्याय न्यायालयों में जब न्याय को समझा हुआ जब न्याय मूर्ति नहीं मिलते हैं बाकी को क्या बताएंगे हम बाकी लोग कहा से पा जाएंगे ये तो बात होना ही नहीं है इसी विधि से हम न्याय के बारे में एक अच्छी ढंग से अपना अधिकार को बना लेना हमारा हमारा क्या मतलब है हम समझदार हो गए इससे क्या क्या फायदा हो गए परिवार में हम जीने योग्य हो गए समझदार होते ही समझदार व्यक्तियों का बीच में हम जीने योग्य हो गए बहुत सामान्य बात अभी वही क्या सब सबके बीच में जीता नहीं क्या पूछा जाए तो पूछा जाए तो यही निकलता है न्याय नहीं तो क्या जीना हो कम से कम, कम न्याय नहीं तो जीना क्या हुआ कम से कम जो यदि कोई चीज है मात्रा तृप्ति की वो न्याय ही ठीक है तो न्याय को न्याय समझदारी के आधार पर ही आता है समझदारी जीवन और अस्तित्व को समझने के आधार पर ही आता है उसका प्रमाण मानवीतापूर्ण आचरण ही है मानवतापूर्ण आचरण में न्याय होता है और कुछ अन्याय होते ही नहीं आप शोध करोगे तो भी नहीं होगा अन्याय ये इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है ये चिंतन की बात इस ढंग से हुआ तो चिंतन के साथ ये पूरा का पूरा छह क्रिया पूरा हो जाते हैं कौन सा छह क्रिया है और चयन आस्वादन तो आप हम करते ही है संवेदना के साथ स्थान पर और विधि से ये आप हमको सबको विदित है और विश्लेषण में हम पूरा का पूरा पक्के हैं अपने अर्थ में तो किस अर्थ में परिहित लाभ के अर्थ में हम विश्लेषण बहुत कर चुके हैं उसी विश्लेषण के आधार पर हम हमारा शरीर के लिए जो आवश्यकता है सामान्य आकांक्षा से संबंधी वस्तुएं उसको हम उत्पादन करने के लिए भी काफी सोच चुके हैं तैयारी भी कर चुके हैं वो है आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तु उपकरण और दूरश्रवण दूरगमन दूरदर्शन संबंधी वस्तु उपकरण इन इनो इनो वस्तु उपकरणों के साथ हम समृद्ध हो चुके हैं बाकी चीज यदि इसके अलावा कोई चीज है वो मनुष्योपयोगी नहीं है जैसा बाम बनाना बारूद बनाना युद्ध के लिए सामग्री तैयार करना और युद्ध के लिए युद्धपोत तैयार करना युद्ध के लिए आकाशयान तैयार करना और उसके लिए दूर मार मिसाइल तैयार करना समीप मार मिसाइल तैयार करना मध्यम मार्ग की मध्यम दूर मिसाइलों को तैयार करना ये सब तो भाई लोगों ने कर ही चुका है ये ये सब जो है मानव के लिए साधन नहीं है मानव साधन के अर्थ में नहीं होती है इसके इसके विपरीत इसकी निरर्थकता और इसकी माने एक प्रकार के बर्बादी का आसार ये सिद्ध हो जाता है किस विधि से तर्क विधि से और घटना विधि से दोनों विधि से और ये जो सिद्ध होता है तात्विक विधि से व्यवहार विधि से तर्क विधि से तीनों विधि से मनुष्य का उपयोग सिद्ध होता है तात्विक विधि से क्या उपयोग है भाई हम सुखी होना है तात्विक विधि का चोट हम सुखी हो गए मन तात्विक रूप में हम व्यवहारिक हो गए ठीक है तो और उसको प्रमाणित करने के लिए चले प्रमाणित हो गए हम व्यवहारिक हो गए हम सुखी हूं इस बुक इसको हम प्रमाणित कर पाया मने हम व्यवहारिक हो गए इन दोनों के बीच में तर्क रहता ही है हम ऐसे ढंग से से हम प्रमाणित हो जाऊंगा ऐसा ढंग से हम अनुभूत हो जाऊंगा ये बात रहता है इस ढंग से तर्क तात्विक और व्यवहार विधि से मनुष्य प्रमाणित होने की बात आता है दो जितने भी आप हम बात करते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं ये सब तर्क निष्ठ है एक तर्क के आधार पर ज्यादा हम बताते हैं तर्क से तात्विकता को, तर्क तात्विकता के अर्थ को छूता है यही संप्रेषणा का मामना है यदि संप्रेषणा में हमारा तात्विकता छू गए तात्विकता इंगित हो गये सामने व्यक्ति को हमारा संप्रेषणा का अभिव्यक्ति का सार्थकता है ये मैंने अनुभव किया है वैसे आप भी किए होंगे ये कोई नया नहीं है आदिकाल से ये आदमी इस प्रकार की चीज करते ही आया है और दूसरा और वही तर्क व्यवहार की सार्थकता को मैंने इंगित कराते हैं व्यवहार में सार्थकता क्या है बताया मानव प्रयोजन चार समाधान समृद्धि अभासाह ये चार को यदि इंगित करा देता है इस विधि से ये चारों चीज मिल सकता है इसको यदि बोध कराता है ये व्यवहार ज्ञान हो उसमें तात्विक ज्ञान हो गया तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए इसको आप अपने में जांच सकते हैं ये कुल मिलाकर के पहला उपलब्धि यही है परिवार में हम अपने अपना मूल्यांकन परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे और दूसरे किसी आधार पर नहीं हो सकती केवल मूल्यों के आधार पर और संबंधों के आधार पर मूल्यांकन सहित उभय तृप्ति की प्रमाणों के आधार पर हम व्यवहार में न्यायिक हों इस बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं घोषित कर सकते हैं सत्यापित कर